FM. तो खुश रहो, सात दशमलव नमस्कार आप सुन रहे है। एक मुलाकात कार्यक्रम में जैसे आप सभी जानते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के ऐसे एक मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हैं जो एजुकेशनिस्ट है राम रैना जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और वर्तमान समय में एज ए डायरेक्टर कैमरेज इंटरनेशनल स्कूल में वो अपनी सेवा दे रहे हैं तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से राम रैना सर का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में धन्यवाद मुझे भी एफ 107.8 वन में आपने बुलाया <laughs> बहुत खुशी हुई और मेरे बारे में अगर दो शब्दों में अगर बताऊं, तो डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन ये दो शब्दों में मैं अपने आप को देखता हूँ क्यों देखता हूँ उसके पीछे भी दो कारण है एक कारण मेरे पिताजी दूसरे कारण मेरे दादाजी दादाजी मेरे आजाद हिंद फौज में थे एक सिलसिला चला और वो सिलसिला चलता ही गया और मेरे पिताजी आर्मी में हुए। और मेरा जन्म एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आप पूना में बहुत ही आ, यंग लोगों के लिए जिनको एस्पायरिंग है जिनको देश के लिए सेवा करना है वहाँ पर वो जाते हैं सीखते हैं और तब वो एक ऑफिसर्स बनके के वहाँ से बाहर निकलते हैं ऐसी जगह में मेरा जन्म हुआ जब आप ऐसा माहौल होता है तो कहीं ना कहीं आप में ये दो डी आना स्वाभाविक है और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी और ये आगे बढ़ते बढ़ते इसमें बहुत सारे चीज़ों को मेरे सामने लाया जैसे हम चीजों को बोलते हैं तो शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी देती है तो में कला क्षेत्र एक ऐसा रहा जो मेरे जीवन में बहुत ही मायने रखता है और वो बहुत ही ज्यादा मुझे एनर्जी दिया तो इसी तरह मेरी जर्नी आगे बढ़ी <laughs> ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अपने बारे में बताने के लिए और जैसे कि हम लोग अपने जीवन में कई बार होते हैं कि हमारे यूथ भी एजुकेशन होने के बाद करियर की बात आती है तो आपका इस एजुकेशन फील्ड में कैसे आना हुआ उसके बारे में ज़रूर जैसे मैंने कहा कि मेरा जो जर्नी रहा है वो एक बैकग्राउंड से निकलकर मैं बाहर आया हूँ तो एकेडमिक ये इतना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखा हु. क्योंकि कभी ऐसा किसी ने फोकस ही नहीं रखा कि पढ़ाई में आपको ये बनना है वो बनना है ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा तो जब वो ऐसा प्रेशर नहीं रहा तो जो मन में आया वो किया जब ऐसा फ्री तो हर एक चीज़ों को परख और उसमें कुछ आगे बढ़कर फिर उसमें गिरना और गिरकर फिर उठना ये चीज़ें मेरे जीवन में काफ़ी रही उसमें उसके वजह से मैं काफ़ी सीखा हूँ मेरा एजुकेशन पुना पुना में कॉलेज में हुआ और वो कॉलेज करते करते बहुत सारे एक्टिविटीज़ ड्रामा आर्ट थिएटर इससे जुड़ा <laughs> तो जैसे एजुकेशन आगे बढ़ा तो ग्रेजुएशन करते ही ला, लास्ट ईयर में मैंने एक टीचर से पूछा कि करना क्या है तो उन्होंने कहा कि आपको मास्टर्स डिग्री करनी होगी जैसे ही मास्टर्स डिग्री करनी होगी तो मेरा ये सवाल में आया कि हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि और पढ़ो तो और पढ़ो ये बात मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी कि अब तो कमाना भी जरूरी है जब हम कमा पाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हम अपने माँ बाप को भी थोड़ा सपोर्ट देंगे कब तक मैं उनसे पैसा लेता रहूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में था तो मैं डांस ये फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ और फिर मैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में एनसीसी कैडेट में गया तो वहाँ पर वो डांस कल्चरल एक्टिविटी रहा लेकिन डांस ये फील्ड से मेरा काफ़ी जुड़ा रहा अच्छा तो पुना के बेस्ट टॉप डांस ग्रुप में मैं एक फिफ्थ कैंडिडेट हुआ करता था तभी तब मुझे बहुत अच्छा फील होता था लेकिन घर में जैसे बैकग्राउंड वो कहते थे कि इन सब में पैसा नहीं मिलेगा आप थोड़ा सा क्योंकि एक एक रहता है जो हाँ। आर्मी बैकग्राउंड से रहते हैं तो उ, उ, उ, उन उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती और पता ही नहीं ना आगे क्या होगा उनके लिए तो एक जॉब होना जरूरी है और ये सही भी है लेकिन फिर भी गिरते पड़ते बहुत सारे चीज़ों में आगे बढ़ते हुए फाइनल ईयर में जब मैंने पूछा टीचर को कि भाई करना क्या है तो उन्होंने कहा कि रैना आपको और पढ़ना होगा और एक कोर्स करना होगा तब जाके मैंने कोर्स भी कर लिया और तेईस दिन का विश्वास नहीं होगा सर कि तेईस दिन का मैंने पहला जॉब मेरी जिंदगी में किया वो वाइडमोर्नी और लिकोन अभी भी कंपनी है और उसके सर भी मुझे अभी भी चेहरे से जानता हूं मैं उनको उन्होंने मेरी जिंदगी एक तरह से बदल दी कि ये इस फील्ड के लिए मैं नहीं बनाऊ जॉब ये मेरे ये करियर का एक पार्ट नहीं हो सकता फिर लाइफ में जैसे मैंने कहा कि पहला डी दूसरा डी एक और डी मेरे लाइफ में जुड़ा वो है मिस्टर धनंजय वर्ला तो ये तीन डी आने के बाद जर्नी आगे बढ़ी और हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया एजुकेशन फील्ड में मैं उतरा हूँ एजुकेशन फील्ड से में जुड़ा रहा और एजुकेशन फील्ड में ही मैं अपना करियर बनाया ये सोचकर बनाया कि मेरे पास एक भी बच्चा ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो मुझे कहे कि सर अब मैंने ये कोर्स कर लिया अब मुझे क्या करना चाहिए नहीं। नहीं। तो हमने होटल मैनेजमेंट की शुरुआत की और भगवान की बहुत बहुत कृपा है हज़ार से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं कई बच्चे फॉरन में बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री में वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो ऐसा फील्ड और ऐसा एजुकेशन लाने की हमने कोशिश शुरुआत की जिसमें जॉब उनके लिए एक ऑप्शन की तरह लिया उन्होंने कि सर हमारे पास पांच ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं ये पूछने के लिए ज़रूर आए हमारे पास तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा और धीरे धीरे हमने स्कूल ये शुरुआत के की देख ही रहे हैं। चलिए राम रैना सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में कैसे इस एजुकेशन फील्ड में आपका आना हुआ और उसके पहले बहुत सारे अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स आपके रहे लेकिन फिर भी एक कहा जाता है जैसे आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं तो फैमिली में एक बात होती है कि भाई एक अच्छा जॉब हो आपके पास बाकी फिर ये चीज़ें करते रहें लेकिन चीज़ें जो है कहीं कही ना कहीं हमारे दिल के अंदर वो चीज़ें जस्ती नहीं जब एक आर्टिस्टिक व्यक्ति होता है तो वो कुछ ना कुछ अपना मन का ही करना चाहता है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर दिल को थोड़ा सा चोट तो पहुंचती है लेकिन फिर भी समय और सीमा को देखते हुए और समाज में रहते हुए हमें उन चीज़ों को स्टेबल करना होता है जैसे आपने किया फिर एक जगह पे आपने अपने आप को निरंतर स्थिर रखा और इस फील्ड में आपने काम किया और उन चीज़ों को आपने देखा जाना पहचाना उसके साथ में फिर बच्चों के लिए आपने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां पर लोगों को या जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें जॉब एक ऑप्शन में आपने बताया अपने अनुभव में तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे भी लग रहा है कि एक यूनिकनेस है हर जगह हम लोग जाते हैं तो ये चीज़ें शायद कम देखने को मिलता है जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में एक गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि राम रहना सर जो है ऐसे ही आर्टिस्ट हैं तो एक गीत भी उनका जो है जो बहुत उनके दिल के करीब है मैं चाहूँगा कि वो गीत हमें सुनाएं हाँ ज़रूर आपने मेरे पुरानी मेरे बारे में पूछा कोई पूछता नहीं है पुरानी बातें लेकिन जैसे हमें जानने लगते हैं अपने आप को तो बहुत सारे मन में भाव आते हैं कि ये भी बात बताएँ वो भी बात बताएँ हमारे जीवन की लेकिन आपने जैसे गाने के बारे में पूछा तो मैं मेरे हर एक प्रोग्राम के अंदर एक गीत गुनगुनाता रहता हूँ बड़े अच्छे लगते हैं <laughs> तो उसी की दो लाइनें मैं आपके सामने जी जी बड़े अच्छे लगते हैं क्या बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और और तुम ये गाना मुझे बहुत इसमें मेरा सरनेम भी आ जाता है और ये सारा एनवायरनमेंट को भी इतने अच्छे से क्रिएट किया है तो ये गाना मुझे बहुत दिल के पसंद है बहुत स्लो है आजकल की जनरेशन शायद इस गाने को इतना लेकिन हाँ इस गाने में एक ठहराव है एक एक एक, एक, एक, एक फ्लो, फ्लो है।, है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना पहला अगर मैं अगर गाना <laughs> चूज करूं तो ये, ये, ये मेरे काफी क्लोज गाना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक में इसी गाने को सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज वन जीरो अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदियाँ ये रहना और और तुम बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे हम तुम कितने पास कितने दूर है चांद सितारे सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सचे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तो I'm a man of steel. अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं रेडियो पुड़ेरी आवास एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ब्रेक के बाद हम लोग सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर जैसे कि एजुकेशन के बारे में आजकल जो बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं मिसिंग की जगह पे कुछ नई चीज़ें ने जगह लिया है लेकिन फिर भी हम सभी को मिलकर कहीं ना कहीं एक अनिश्चित बदलाव की शायद ज़रूरत पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है तो इस विषय पर हम लोग राम रहना सर से ही जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ यूनिकनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी है ज़रूर मतलब इस गाने ने काफ़ी माहौल बदल दिया है और आपने उस माहौल को एकदम विपरीत एक, एक प्रश्न पूछ लिया कि एजुकेशन में माहौल कैसा है ज़रूर ये ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एक श्रोता इसे जानना ज़रूर पसंद करेगा कि शिक्षा और शैक्षणिक क्षेत्र इसमें क्या बदलाव आने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि क्या बदलाव आए हैं uh, क्योंकि हर एक uh, माता पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन-दिन दिनों रात चौगुनी अपनी तरक्की के अंदर वो इतना भूल जाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है लेकिन जैसे आपने मेरे बारे में पूछा कि एजुकेशन क्षेत्र से आए हैं आप, आपको किसी ने गाइड किया या क्या मेरा जो गाइड रहा है हमेशा एक विद्यार्थी रहा है और आज भी अगर मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं ग्रुप डायरेक्टर हूँ आई कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट रहे बी बी रहे जूनियर कॉलेज रहे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल हो एविएशन सेक्टर हो या फिर मैं किसी और और भी बहुत सारे क्षेत्र में से जुड़ा हूँ तो मुझे इस मुकाम पर भी अपने आप में एक विद्यार्थी दिखता है और वो विद्यार्थी मेरा अभी भी सचेत है, सचेत है। और उसके वजह से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज किस बात की ज़रूरत है और किस बात की ज़रूरत नहीं है हमारा शिक्षण और शैक्षणिक क्षेत्र अपॉर्चुनिटी के ऊपर चल रहा है कि जैसे जैसे जो अपॉर्चुनिटी रहेगी उस अपॉर्चुनिटी में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम विद्यार्थी एक किसी स्कूल में ले और वो कैसे न कैसे हमारा कारोबार चले ये एक बहुत दुर्भाग्य की, की बात है हमारे देश में दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि 10 साल पुराने आप पीछे चले जाएँ 20 साल पुराने पीछे चल जाए सत्तर साल पुराने अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं क्यों नहीं आए हैं क्योंकि हमारे जो शिक्षा क्षेत्र में फैसिलिटीज जिसको कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है और वही अवेयरनेस हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आए तो जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर वो भीड़ नहीं रहेगी मैं भीड़ की बात कर रहा हूँ मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी सरकारी स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं जबकि उधर की कैपेसिटी एक हजार है तो क्यों नहीं एक हजार हो मेरा ये ऐसा मानना है शायद बहुत सारे विध्या अध्यापक और बहुत सारे स्कूल बहुत बढ़िया तरक्की कर रहे हैं सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है इस बात को तो उस उस एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कहता हूँ कि बहुत जगह बहुत काम करना बाकी है बहुत अध्यापक इतने क्रेडिबल हैं इतने तैयार हैं हमारे सरकारी विद्यालयों में कि बस उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है एक उन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत जहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से स्कूल का एक वातावरण तैयार करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले मैं बहुत खुश हूं इस बार इस बोलने के लिए भी क्योंकि इस बार सरकारी स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आने की वजह से काफी बदलाव आया है लेकिन जो भीड़ जाना चाहिए सरकारी स्कूल में नहीं उतना नहीं जा रहा है उसके लिए बहुत काम जरूरी है कमिंग बैक टू आवर स्कूल एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन फील्ड में मैंने जैसे पहले ही कहा आपको कि शिक्षा और शिक्षा का जो माहौल है ये दो अंतर है इसको अगर एक करना है तो सबसे पहले जो शिक्षक है उनका स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है ऐसा मेरा मानना है बच्चों की स्क्रीनिंग क्यों हो बच्चों का टेस्ट क्यों हो बच्चे तो पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और वो सारी चीजें करेंगे लेकिन हमारा जो स्क्रीनिंग है वो शिक्षकों का होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में और एक बार स्क्रीनिंग से काम नहीं होगा बीच-बीच में करना पड़ेगा लगातार स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है अच्छा इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे सिखाना है इसके लिए कोर्स है कि कैसे किस तरह से चीजें सिखाना है बच्चों को कैसे सिखाना ये एक तरह से हर एक टीचर लेकिन बच्चों से कैसे सीखना है वो मुश्किल है ये चीज़ों ये कहीं ना कहीं तो मिसिंग है मिसिंग है ये मेरा मानना है बहुत सारे अच्छे इसीलिए हमें आजकल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के टीचर्स की ज़रूरत होती काउंसलर की ज़रूरत पड़ने लगी इसीलिए हमें अलग अलग विषयों को समझाने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ने लगी जबकि जो एक टीचर है उसमें ये सारे गुण होते हैं सारे गुण होते हैं और वो बच्चों को अच्छे से जान भी सकते लेकिन कहीं ना कहीं तो एक स्क्रीनिंग का एक भाग है जो कि मैं ऐसे पहले बहुत प्रामाणिक तरह से मानता हूँ कि सिर्फ एक्सपीरियंस पंद्रह साल बीस साल के एक्सपीरियंस से आप किसी शिक्षक को हम जज नहीं कर सकते मापदंड नहीं रख सकते आज की तारीख़ में आप बच्चों को कितना समझते हैं बच्चों के साथ आप कितने बच्चे होते हैं आप बच्चों के हर एक मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखकर कर उनके मानसिकता मानसिकता को समझ कैसे लेते हैं ये बहुत ज़रूरी है और जब वो ये हो जाएगा तो देखिए मेरा एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहा है कैमब्रिज इंटरनेशनल स्कूल रन कर रहे हैं तो हमने गुरुकुल पद्धति को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है क्यों दिया क्योंकि पर एक ओपननेस है, एक, एक, एक है अगर ये ओपननेस और फ्रीनेस अगर टीचर्स को दिया है गया नहीं दिया है आप देखिए बहुत सारे स्कूल में एक बांध दिया है टीचर को। जब आप किसी को बांध देते हैं तो, तो आप क्या उनसे एक्सपेक्ट करते अपेक्षा करते हैं कि वो टीचर बच्चों को न बाधे शिक्षक का काम है बच्चों को फ्री माइंड से सिखाना हम सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़ में हैं हम परीक्षाओं में रिजल्ट लाने की दौड़ में हैं मैं आ, आज तक तो ऐसा मानता आया हूं पहली कक्षा में 90 प्रतिशत लाए हो मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कौन से कक्षा में कौन से प्रतिशत लाए हैं और वो प्रतिशत मुझे कहा काम, काम है कहा काम आया आए वो हमें कहीं याद नहीं है हमें वो याद है कि मेरी शिक्षा शिक्षक ने किस तरह से जब मैं गिरा तो उसने उठाया मुझे जब मुझे जरूरत थी तब उन्होंने मेरे को साथ दिया जब मुझे सही समय पर मेरे, मुझे एक अप्रिसिएशन की जरूरत थी तब उन्होंने मेरे पीठ पर हाथ रख के कहा कि रैना बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ये जो चीज़ें हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपने अनुभवों से उन्होंने हमारे अपने ज्ञान से और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमें प्रैक्टिकल जीवन में कैसे जीना है ये बात बताई ये सारी चीज़ें याद हैं लेकिन वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, वो गुरुकुल पद्धति में नहीं है इसी मुझे भगवान ने एक अच्छा मौका दिया है कि शिक्षा और शिक्षण पद्धति में मैंने अपना एक करियर शुरू किया और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे काम दिया है कि मैं जो हमारे तीन साल चार साल पाँच साल की उम्र से आगे जो हमारी नई यंग जनरेशन बढ़ रही है जो अठ सोलह सत्रह अठारह साल तक और उसके आगे भी उन बच्चों के साथ मे मुझे काम करने का मौका मिला है मेरा हमेशा एजुकेशन सेक्टर से बात रहेगी कि मापदंड जो है वो शिक्षकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रैना सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट जो है एजुकेशन फील्ड में जिस बदलाव की हम लोग बातें कर रहे थे एक जो है परसेंटेज को छोड़कर एक गुरुकुल पद्धति वाली जो भावनाएँ हैं वो हमें बच्चों के अंदर लानी है और बच्चों को उसी तरह का प्यार देना है जैसे एक जो है बच्चों के साथ बच्चा बन हम अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो बच्चे भी बहुत जल्दी हर चीज़ सीख पाएंगे और अपने मन को या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में उन्हें आसानी होगा तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं स्कूलों में सिलेबस वगैरह को लेकर या फिर सिस्टम को लेकर जो है टीचर्स को भी हम लोग बांध देते हैं तो वो बांधे हुए टीचर बच्चों को फ्री नहीं छोड़ सकते ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया एंड थैंक यू सो मच बहुत सारी बातें हैं लेकिन इस एपिसोड में हम लोग जो मेन कोर चीज़ें हैं जिस बदलाव की हम लोग बात करना चाहते हैं वो चीज़ें हमारे बीच में आ गए गुरुकुल के बारे में और उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा अगर हाईलाइट करते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं स्कूल में तो नेचुरली हम आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देख पाएंगे जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज कोट करें मैं सभी श्रोताओं को एक जरूर कहना चाहूँगा कि मैं एजुकेशन क्षेत्र से हूँ एजुकेशन क्षेत्र से जैसे जुड़ते हैं तो माता पिताओं से ज़्यादा जुड़ना होता है <laughs> और मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें उनके साथ बैठकर खाना खाएं, उनके साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शेयर करें जैसे जैसे आप उनके साथ वो चीज़ें शेयर करना शुरू करेंगे कि आज मैंने ऑफिस में ये किया आज मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई तो मैंने इसका समाधान ऐसे किया और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों से जैसे जैसे बात करना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे भी आकर आपसे सभी चीज़ें बात करेंगे आज डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा है और उपयोग भी हो रहा है उसका उपयोग और दुरुपयोग ये दोनों ही हो रहा है तो मेरा एक ही सभी से एक अनुरोध रहेगा कि आप हर वक्त ऐसी आदतें बच्चों के सामने न करें जो कि डिजिटल जैसे मोबाइल पर आप कंटिन्यूस बैठे हैं और बच्चे चाहता है कि आपसे बात करना और आप जो व्हाट्सअप के ऊपर और आजकल बहुत सारा चीज़ें वो कहीं ना कहीं तो आप अवॉइड कर सकते हैं आप लाखों करोड़ों रुपए उनको अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी शिक्षित हो जाइए इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कि मैनर्स एटिकेट्स आग बच्चों को घर से शुरू होते हैं और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण क्षेत्र और शिक्षा जो है एजुकेशन सिस्टम वो काम करता है कि उसको और कैसे आगे बढ़ाएँ लेकिन शुरुआत आपसे है, आप है। राइट गुस्सा ना करें बच्चे बहुत ही इम्पेशेंट हो चुके हैं बहुत कम बातों को आजकल सुनने में बिलीव करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ है लेकिन कहीं ना कहीं तो आप उनका रिस्पेक्ट गेन करें मैं यही चाहता हूं कि रिस्पेक्ट जो आदर है वो आपको करें और मैं हमेशा ये आदर के लिए आ, आज ही नहीं आने वाले समय में भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन इंगे और उस पर काम होना चाहिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राम रैना सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आज का आपका ये मैसेज कहीं ना कहीं दिल को छू गया होगा तो मैं अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि जो मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो उसे फॉलो करें अप्लाई करें अपने लाइफ में और दूसरों को भी बताइए एंड थैंक यू सो मच राम रैना सर थैंक यू नमस्कार दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने आवाज के साथ सलाम नमस्ते खुश रहो खुशिया बांटो सुर ताल और मिलाके सुर ताल और लय ताल और लय सुनहरी सुनते रहो गुनगुनाते रहो म चारे पुनेम चारेनेरी हो आम चारे पुनेकलत का हो आम हो पुनेम चारेड़ियन रही